बांस काटने वाले की कहानी एक वक्त का किस्सा है कि एक पुरानी झोपड़ी में एक बांस काटने वाला अपनी बीवी के साथ रहता था हर सुबह वो जंगल में जाकर बांस काटकर घर लाता वो और उसकी बीवी उस बांस से मुख्तलिफ चीजें बनाते और उन्हें बाजार में बेचते वो मीआ बीवी गुरबद में जी रहे थे और उनकी अप पर वो एक साथ खुश और मुतमाइन थे। एक दिन जब वो जंगल में बांस काट रहा था, तो उसने एक अजीब सा बांस बिल्कुल बीचों बीच देखा। वो बांस एक पूर्ण शबाब चांद की तरह रोशन था। बांस काटने वाला बहुत हैरत में पड़ गया। उसने बहुत अहसियात से उस बांस पर एक हल्का सा चीज़ा लगाया ताकि वो ये ये एक लड़की है। वहाँ एक बहुत ही छोटी सी नासुक लड़की अंदर थी। वो बांस काटने वाले के अंगूठे जितनी ही बड़ी थी। इतनी खूबसूरत बच्ची उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने फौरन उसे अपनी बीवी के पास ले जाने का फैसला किया। उसने बहुत एहतियात से उसे अपनी हथेली पर बाहर निक और देखो मुझे क्या मिला है उसने ये पूरा वाक्य अपनी बीवी को सुनाया और आहिस्ता-आहिस्ता अपना हाथ खोला एकदम उनका पूरा घर राशन हो उठा ये जोड़ा हैरान रह गया वो चांद की तरह चमकती है हमें उसका नाम चांदनी रखना चाहिए चांदनी यह बहुत खूबसूरत है बीवी ने एक कपड़ा बिछाया और उस पर चांदनी को रखा। वो उसकी तारीफ कर ही रही थी कि एक हल्का सा हवा का झोंका खिड़की से आया। वो छोटी सी लड़की बीवी के हाथ से जैसे उड़ ही गई। उसने चांदनी को मजबूती से थामने की हर मुमकिन कोशिश की। आखिर जब हवा थम गई, कपड़ा हटा, और वो छोटी सी लड़की एक � उस जोड़ी ने एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखा आ, आ, आ, हमारी छोटी चान्दी हमें बहुत मसरूफ रखेगी है ना अगली सुबह बांस काटने वाला फिर से जंगल गया बांस काटने के लिए हां और यो बांस काटने वाला और उसकी बीवी फौरन जान गए। ये उनकी छोटी चाँदनी ही थी जो अपने साथ अच्छी किस्मत लेकर आई थी। उस दिन के बाद से हर दिन बांस काटने वाला घर वापस लौटता एक सोने की डली लेकर जल्दी ही वे दालटमंद हो गए। उन्होंने अपनी चाँदनी को अच्छा खाना दिया और बेश रेशम से ब थोड़े ही वक्त फिर के बाद चांद एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान लड़की बन गई। उसके बाल रेशम से भी मुलायम थे। उसकी आँखें सितारों की नाई रोशन थी। उसका चेहरा परों सा मुलायम था, और उसकी मुस्कान चांद से भी कहीं ज़्यादा सुहानी थी। शायद वो इस लम्बी पर सबसे खूबसूरत लड़की थ गांव वाले उससे उसके घर में बसी उस खूबसूरत लड़की के बारे में पूछते। एक रात जब चाँदनी सो गई, बांस काटने वाले ने अपनी बीवी से गुफ्तगू की। मुझे फिक्र है। मैंने हर एक को यही बताया कि वो हमें तनहा जंगल में मिली और ये कि हम उसे घर लाएं उसकी परवरिश करने के लिए। पर अब वो बड़ी हो � हम हमेशा के लिए उसे इस घर में नहीं रख सकते। अगले दिन बांस काटने वाले ने अपनी बेटी से उसके नेकाह के बारे में बात की। उसने उसे बताया कि बहुत लोग उससे नेकाह के ख्वाहिश मंद थे। नहीं अबू, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। आप मुझे खुद से दूर क्यों भेज रहे हैं? ओह मेरी प्यारी बच्ची मैं तुम से मुहब्बत करता हूं लेकिन मुहबबत हमें ख़ुदगर्ज बनना नहीं सिखाती अपनी ज़िन्दगी जीने के लिए मुझे तुम्हें जाने देना होगा मैं कभी तुम्हें अपनी ख्वाहिश के खिलाफ़ किसी से निकाह करने के लिए मजबूर नहीं करूंगा पर कम से कम उन शादी के ख्वाहिशमन्दों से मिलतो लो चाँनी अपने वालिद से बहुत ज्यादा मुहबबत करती थी और उन्हें इन्कार नहीं कर सकती थी अगले दिन ने कहा कि लिए पाँच ख्वाहिशमनद चाँनी को देखने के लिए आए वह उससे अपनी नज़रें नहीं हटा पाए चांदनी ने उनकी तरफ देखा अपने चेहरे पर बिना किसी मुस्कान से और बेमन से उनसे गुफ्तगू की मेरी आपसे इल्तिजा है कि आप सब मुख्तलिफ जगहों से मेरे लिए कुछ चीजें लाएं मैं सिर्फ उसी से निकाह करूंगी जो मुझे वो मोहैया कराएगा जो सहमैंने मांगी है मैं तुम्हारे लिए अंधेरा और अद्भुत चांद इस हसीना को तुम्हारे अद्भुजे चांद की जरूरत नहीं है। मैं इसके लिए तमाम रोशन सितारे लाऊंगा अगर इसकी यही गुजारिश है। इन दोनों की बात मत सुनो शेरादी। मैं तुम्हारे लिए समंदर का सबसे चमकता हुआ मोती लाऊंगा। मुझे कोई चांद नहीं चाहिए, ना कोई सितारे और ना ही कोई समंदर से मोती। पर پھر اس نے پہلے خواہش مند سے کہا کہ اس کے ایک پتھر سے بنا کٹورا لائے ہندوستان کی ایک فقیر سے پر وہ کٹورا مجھ سے زیادہ روشن ہونا چاہیے دوسرے خواہش مند سے اس نے مانگی ایک اکلاتی اس درخت کی ٹہنی جو مشریقی سمندر میں سب سے اونچے پہاڑ کی چوٹی پروگا اگا تھا اس جڑیں چاندی کی اور تنہ سونی کا تھا اسکی کی ٹہنیوں پر جواہرات کی پھلوگتے ہیں और मुझे उस दरख्त की असली टैहनी ही चाहिए। मेरी बेइज्जती मत करना मेरे लिए नकली टहनी लाकर। तीसरे ख्वाहिश मन से कहा गया कि वो चीन जाए और आग उगलते चूहे का अंगरखा उसके लिए लाए। चौथे से कहा गया कि वो हीरा लाए जिसके सात रंग हो, जो एक ड्रैगन के सिर पर लगा है, और आखिर में उस चिड� जिसके पेट में एक सीप मिलेगी और मेरे लिए वो सीप लेकर आओ आने के लिए आप सबका शुक्रिया चाँदनी को इसका इल्म था कि ये काम नामुमकिन है, पर उसके सामने ये ही एक जरिया था अपने बालदान के साथ हमेशा रहने का। कई हफ्ते गुजर गए, पर कोई भी ख्वाहिशमंद वापस नहीं आया। बांस काटने वाले ने अपनी बीवी को बताया कैसे दूसरा ख्वाहिशमंद मजरी की समंदर में तूफान में फंस गया था और बि� चाती ने ड्रैगन को तलाशने की कोशिश की, पर जब उसे अंधेरे जंगल में घुसने को कहा गया, तो उसने डर के मारे वो हथियार डाल दिया। और पांचवे ने चढ़िया को पकड़ने की कोशिश की, पर बदले में उस चढ़िया ने उसे काट खाया। सिर्फ एक ही ख्वाहिशमंद वापस आया, जिससे कहा गया था कि हिंदुस्तान से एक फकी क्या इस दुनिया में कोई भी नहीं जो हमारी बेटी से निकाह करने के काबिल हो? शेनचा, हमारे दर पर। ओह, हम पर बहुत रहम हुआ। दरसल मुझे ही आपके सामने सचता करना चाहिए, क्योंकि मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ निकाह के लिए। मैं जानता हूं इसने उनसे क्या मांगा जो इससे निकाह करने की ख्वाहिश रख रहे थे अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उससे گفتگو करना चाहूंगा और तर्याफ करना चाहूंगा कि मेरे लायक उसके पास क्या काम है ओ यकीनन आप तशरीफ रखिए मैं उसे बाहर बुलाता हूं शहंशाह बहुत ही बेसब्री से चांदनी का इंतजार कर रहा था जब वो बाहर आई तो जैसे उसके हुस्न ने उस पर बिजलियां गिरा दी उसने उससे निकाह करने का पक्का फैसला कर लिया पर चांदनी को कुछ कहना था ए महतरम मुझे इल्म है कि आप मुझे कोई भी चीज दे सकते हैं ड्रैगन का हीरा आग उगलने वाले चूहे का अंग सोने के तने वाले दरख्त की टहनी ये वो चुनौती है जो आप आसानी से पार कर सकते हैं इसलिए मैं आपसे सिर्फ मेरी इस ख्वाहिश का इतराम करें कि मैं निकाह नहीं करना चाहती और इसका सबब जानने के लिए मुझे मजबूर ना करें। तुमने दुरुस्त फरमाया। मैं तुम्हें वो हर सह दे सकता हूं जिसकी तुम्हें ख्वाहिश है। और अगर यही वो बात है जो तुम मांग रही हो, तोर तुम्हारी ख्वाहिश मेरे लिए हुक्म है। पर चांदनी और शेहनशाम मित्र बने रहे और अक्सर गुफ्तगुफ करते। बांस काटने वाले ने और ख्वाहिशमंदों को आने नहीं दिया। वो दोबारा अपनी चांदनी को परेशान नहीं करना चाहता था। एक रात जब वो उसके कमरे में दाखिल हुआ, उसने देखा कि चांदनी खिड़की के पास बैठी है। वो चांद को एक टक देख रही � ہر رات آتا ہے اببو میں نے آپ کو یہ کبھی نہیں بتایا کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ فکر کریں وہ خواب کیا ہے؟ مجھے یہ خواب آتا ہے کہ چاند کے بسندے مجھے چاند پر لے جا رہے ہیں اور بیتی رات مجھے ایک آواز نے مجھے آگاہ کیا کہ وہ دن آ گیا ہے اس مہینے کے پندروے دن وہ مجھے لینے آئیں گے میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی बांस काटने वाले ने चांद की ओर देखा इन इतने महीनों में पहली बार उसने ये महसूस किया कि चांद अदबुझा लगता है ऐसे जैसे किसी ने उसकी रोशनी चुरा ली हो उसे अपनी बेटी की फिक्र थी उसने फौरन ही शहंशाह को एक पैगाम भेजा और उनकी मदद की गुजारिश की शहंशाह ने कसम खाई कि वो किसी को अपनी चांदनी ले जाने नहीं देगा मैं 2000 शाही पहरेदार तैनात करना चाहता हूँ। चांनी के घर के बाहर कोई उसे हाथ नहीं लगाएगा। बंदरवां दिन आ पहुँचा। चांनी का घर 2000 शाही पहरेदारों से घिरा था, जो मुस्तैद खड़े थे। शहंशाह ने खुद अपनी तलवार निकाली और घर के बाहर खड़ा हुआ। पास काटने वाला चांनी को तहखाने म फिर अचानक एक तेज रोशनी आसमान में चमकी। आ ये क्या था? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। एक सुंदर खटोला नीचे आया जिसके आसपास छोटी-छोटी परियां उड़ रही थीं। वो अपनी बांसुरी पर बहुत सुंदर धुन बजा रही थीं। अचानक चांदनी ने अपनी आंखें बंद कर ली और वो मौसीकी की परियों ने एक चमकते हुए चांदी के पर से चाँदी को छुआ और चाँदी का लेबाज तब्दील हो गया एक लंबे फहराते हुए सफेद गाउंट में उसने अपनी आंखें खोली और बहुत ही दिलकश मुस्कान भी खेइ उसका खौफ चला गया था वो अपने वालदान के पास चलकर गई और उन्हें गले लगा लिया अब्बू आपने मेरा बहुत ख्� क्या मुझे समझ नहीं आ रहा। चांद अद्भुजा हो गया है क्योंकि मैं यहां जमीन पर हूँ। मैं चांद नहीं हूँ। चांद मेरे बिना ना मुकम्मल है। मैं वो रोशनी हूँ जो इंसानों की उनकी अंधेरी रात में रहनुमाई करती हूँ। मैं दिन के वक्त पस भटक गई और ये भूल गई कि मैं कौन थी जब मैंने ज़म मैं उस बांस में बैठ गई और इस तरह मैं आपको मिली। तो क्या अब तुम्हें जाना होगा? तुम हमें याद नहीं करोगी? अम्मी, मैं हर रात आपसे मिलने के लिए आऊँगी। सिर्फ उसी वक्त आप मुझे नहीं देख पाएंगी जब आसमान में चांद नहीं होगा। आप मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त बन कर रही। पर अब मुझे जाना हो और खुशी-खुशी उसने जमीन पर अपने लोगों से अलविदा कहा। वो उदास नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी कि वो हमेशा उनका ध्यान रखेगी आसमान से। उड़न खतोला उसे चांद पर ले गया। बांस काटने वाले ने अपने आंसू पोंछे और अपनी चांद निकायने का इंतजार किया। और वो आई। जब वो आई, पूरे चांद की � ہر رات وہ گھنٹوں چاند کو دیکھتا اور اپنی زندگی کی محبت की طرف دیکھ کر مسکراتا۔ बांस काटने वाले ने अपनी बड़ी सी हवेली अपनी उसी पुरानी झोपड़ी में बदल ली क्योंकि वही एक तरीका था जिससे उसकी चांदनी उसके घर में दाखिल हो सकती थी रात के वक्त छत के सरिए। बांस काटने वाले और उसकी पत्नी ने अपनी बाकी की जिंदगी सुकून से गुज़ारी। कहानी खत्म।